पातंजलि योग प्रदीप साधन सूत्र उनतीस इन अंगों का पृथक पृथक साधने का विधान न समझना चाहिए वरण आरंभ से ही एक साथ सब अंगों को साधना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार निचले अंग ऊपर वाले अंगों की सहायता करते हैं इसी प्रकार ऊपर वाले अंग निचले अंगों की दृढ़ भूमि करने में सहायक होते हैं ध्यान और समाधि धारणा की ही ऊँची अवस्था है अतः आरंभ में केवल धारणा का ही यत्न हो सकता है टिप्पणी सूत्र २९ बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म में हानोपाय के स्थान में चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामणी प्रतिपद अष्टांग योग के स्थान में अष्टांगिक मार्ग और पांच यमों के स्थान में पंचशील बतलाए गए हैं यमों में अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य तो समान है केवल योग दर्शन के अपरिग्रह यम के स्थान में बौद्ध धर्म में मध्य का निषेध बतलाया गया है पाठकों के अधिक जानकारी के लिए बौद्ध धर्म के उन सिद्धांतों को कुछ विस्तार के साथ बतला देना उचित प्रतीत होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद प्रतिपद का अर्थ मार्ग है यह चतुर्थ आदि सत्य दुख निरोध तक पहुँचाने वाला मार्ग है निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गंतव्य स्थान है उस तक पहुँचाने वाले मार्ग का नाम अष्टांग मार्ग है आठ अंग ये हैं सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाचन प्रज्ञा सम्यक कर्मांत सम्यक आजीविका शील सम्यक यायाम, सम्यक स्मृति सम्यक समाधि समाधि अष्टांगिक मार्ग यह मार्ग बौद्ध धर्म की आचार मीमांसा का चरम साधन है इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों का हटात नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है इसलिए अष्टांग योग के सदृश यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है जेतवन के पाँच सहस्त्र भिक्षुओं को उपदेश देते समय भगवान बुद्ध ने अपने श्रीमुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि के लिए तथा मार को मूर्छित करने के लिए आश्रेणी बतलाया है मान्ठिकोषेठो सचान चतुरोपदा विरागोषेठो धम्मनम दिपदाच चुमा एसो मग्गो नत्थो दस नशुद्धिया एक ही पटिपंजथ मारस्तम मगा अष्टांगिक्रेष सदी विरागश्रेष्ठ धर्म दिपदा चक्ष मगो न्यो च सेशुद्ध एत एव मार्गो दर्शनस्य विशुद्धे यूय प्रतिप्यध्व मरस्य समोहन धम्मपद अर्थात गामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है लोक में जितने सत्य हैं उनमें आर्य सत्य श्रेष्ठ है सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चक्षुष्मान ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ है ज्ञान की विशुद्धि के लिए तथा मार को मूर्छित करने के लिए यही मार्ग अष्टांगिक मार्ग आश्रयी है